आध्यात्मरामण युद्ध कांड तृतीय सर्ग विभीषण की शरणागति समुद्र का त्रास तथा सेतुबंध का आरंभ श्री महादेव वाच श्रीमहादेववाच विभीषण महाभागतर्मंत्र गगनी राम सम्मे स श्री महादेव जी बोले हे पार्वती तदनंतर महाभाग विभीषण अपने चार मंत्रियों के साथ आकर आकाश में श्री रघुनाथ जी के सामने उपस्थित हुए उच्चर्वाच भूस्वामीन राम राजलोचन रावण सूजोहम ते दार हूर्विभीषण नामना भ्राद्रा निरस्तम तस्य और स्वर से कहने लगे, हे कमल प्रभु राम मैं आपकी मा भार्जा का हरण करने वाले रावण का छोटा भाई हूँ मेरा नाम विभीषण है मुझे भाई ने निकाल दिया है इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ हे देव मैंने उस अज्ञानी के हित की बात कही थी उससे बार बार कहा है रामाय पुनः पुनः श्रोत्य काल पास उससे बार बार कहा है कि तुम विदेह नंदिनी सीता को राम के पास भेज दो तथापि काल के वशीभूत होने के कारण वह कुछ सुनता ही नहीं है हंत मामग प्राद्रभद्राक्ष सासाधम तथि सचिव चतुर्भ सहित मोक्षा मु शरण गिबीषण वच श्रुवा सुग्रीव वाक्यमब्रवीत इस समय वह राक्ष साधम मुझे तलवार से मारने के लिए दौड़ा तब मैं भय से तुरंत ही अपने चार मंत्रियों के सहित संसार पास से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु होकर आपके ही शरण में चला आया हूँ विभीषण के ये वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा विश्वासार हो न ते राम मायावी भी राक्ष सीता हे हे राम राम इस इस मायावी मायावी राक्षस का विश्वास करना चाहिए कुछ हे राम, इस मायावी राक्षस साधम का कुछ विश्वास न करना चाहिए यदि कोई और होता तब कोई विशेष चिंता की बात भी नहीं थी किंतु यह तो सीता का हरण करने वाले रावण का ही छोटा भाई है और वैसे भी बहुत बलवान दिखाई देता है मंत्र मंत्री सायुधरस्मा विवरेहन तदाज्ञापय देव वानर हन्यताम मम भाति राध्या किं निश्चित वद श्रुवा सुग्रीवनम संस्मृतम्रवीत और अपने सशस्त्र मंत्रियों के साथ किसी समय एकांत में हमें मार डालेगा अतः हे प्रभो मुझे आज्ञा दीजिए मैं इसे बांडरों से मरवा डालूँ हे राम मुझे तो ऐसा ही जसता है आपका इस विषय में क्या निश्चय है सो कहिए सुग्रीव के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्करा कर कहा यदि यदिछावि कपिश्रेष्ठ लोकान् सर्वान्म साधे अतो संघ्याम तत्त तो सिम राक्षसम हे कपिश्रेष्ठ यदि मेरी इच्छा हो तो मैं आधे निमेष में ही लोकपालों के सहित संपूर्ण लोकों को नष्ट कर सकता हूँ और आधे निमेश में ही सबको रच सकता हूँ अतः तुम किसी प्रकार की चिंता न करो मैं इस राक्षस को अभय दान देता हूँ तुम इसे शीघ्र ही ले आओ सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मी चाचते अभयम सर्वभूते मेरा यह नियम है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे अभय मांगता है उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ सक्रदेव प्रपन्नाय रामस्य से वचनम शुवा सुग्रीव हृष्ट मन सह विभीषण मथान्याय दर्शयामा स विभीषणस्तु साष्टांगम प्रणिपत रघु भक्त राम के ये वचन सुनकर सुग्रीव ने अति प्रसन्न चित्त से विभीषण को लाकर रघुनाथ जी से मिलाया विभीषण ने रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया और हर्ष से गदगद हो परम भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर शांतिपूर्वक प्रसन्न वन श्याम सुंदर धनुर्वाण भारी भगवान राम की लक्ष्मण जी के सहित स्तुति करनी आरंभ की कृता पुटो भूत स्म समुपचक्रपे विभीषणुवाच नमस्ते राम सीता मनोरम नमस्ते चंड को दंड नमस्ते भक्त नमो नाताय राम तेजसे सुग्रीव मित्राय चेते रघुणाम पते हे नम विभीषण बोले हे राजराजेश्वर राम आपको नमस्कार है हे सीता के मन में रमण करने वाले आपको नमस्कार है हे प्रचंड धनुर्धर आपको नमस्कार है हे भक्त भक्तवत्सल आपको बारंबार नमस्कार है हे अनंत शांत अतुल तेजोमय सुग्रीव सखा रघुकुल नायक भगवान राम आपको नमस्कार है जगत्पते नाशाण कारणा महात्मे त्रैलोक्य गुर गृहस्था नमो नमः जगत राभ तमेवित कारण तमंत्र निधन स्थान जो संसार की उत्पत्ति और नाश के कारण है त्रिलोकी के गुरु और अनादि कालीन गृहस्थ हैं उन महात्मा राम को बारंबार नमस्कार है हे राम आप संसार के उत्पत्ति और स्थिति के कारण हैं तथा अंत में आप ही उसके लय स्थान हैं आप अपनी इच्छानुसार विहार करने वाले हैं वराचराणाम भूतानाम बहिरंतरा व्याप्य व्यापक भवान भाति भवती जगन्मय नष्टात्मानो विचेत सह प्रपद्यन्ते पाप पुण्यवसा सदा हे राघव चराचर भूतों के भीतर और बाहर व्याप्य व्यापक रूप से आप विश्व रूप ही भाष रहे हैं आपकी माया ने जिनका सरसद विवेक हर लिया है वे नष्ट बुद्धि मूर्ख पुरुष अपने पाप पुण्य के वशीभूत होकर संसार में बारंबार आते जाते रहते हैं। सत्यम बारम्बार्ञाते ज्ञानम चेत सान्य सदा युक्ता पुत्र धारा गृहा अनंते जब तक तक मनुष्य एकाग्र चित्त से आपके ज्ञान स्वरूप को नहीं जानता तभी तक सीपी में चांदी के समान यह संसार सत्य प्रतीत होता है हे विभो आपको न जानने से ही लोग पुत्र स्त्री और गृह आदि में आसक्त होकर अंत में दुख देने वाले में सुख मानते हैं निलह तम, आप ही इंद्र अग्नि यम निति वरुण और वायु है तथा आप ही कुबेर और रुद्र हैं तुम स्थूला प्रभोतालोकता धाता तबे आदि तीन आदिमध्या परिपूर्णोच्युत व्यय तम सोत्र विवर्जितः हे प्रभो आप अणु से अणु और महान से महान है तथा आप ही समस्त लोकों के पिता माता और धारण पोषण करने वाले हैं आप यदि मध्य और अंत में अंत में, से रहित सर्वत्र परिपूर्ण, और अविनाशी हैं, हैं। आप से रहित तथा नेत्र और है निर्विकल्पो निराकारो निराकारो निशर अवांग भाव रहित तो नादि पुरुष प्रकृत पर आप सब कुछ देखने वाले सब कुछ सुनने वाले सब कुछ ग्रहण करने वाले और बड़े वेगवान हैं हे प्रभो आप अन्नमय आदि पांचों कोषों से रहित तथा निर्गुण और निराश्रय हैं आप निर्विकल्प निर्विकार और निराकार हैं। आपका कोई प्रेरक नहीं है आप उत्पत्ति वृद्धि परिणाम छह, और नाश इन भाव विकारों से रहित तथा प्रकृति से अतीत पुरुष हैं। माया अनादिपुरुष है मणस्तम मनुष्य से ज्ञावा मोक्ष सद्भक्ति कारण आप साधारण मनुष्य के समान माया के कारण ही आप साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं वैष्णोजन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं हे राघव हे प्रभु मैं आपके चरण कमल की विशुद्ध भक्ति रूप से ही पाकर ज्ञान योग नामक राजभवन की शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ सात हे कारुणिक श्रेष्ठ सीतापते राम आपको नमस्कार है हे आपको बारंबार नमस्कार है आप इस संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए